उक्त सब स्तुति ईश्वर ही के गुरु का कीर्तन करती है इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है भावार्थ हे भगवन परमेश्वर जो अद्युत्तम प्रशंसा है सो सो आपकी ही है तथा जो जो सुख और आनंद की वृद्धि होती है सो सो आप ही को सेवन करके विशेष वृद्धि को प्राप्त होती है इस कारण जो मनुष्य ईश्वर तथा सृष्टि के गुणों का अनुभव करते हैं वे ही प्रसन्न और विद्या की वृद्धि को प्राप्त होकर संसार में पूज्य होते हैं जो लोग क्रम से विद्या आदि शुभ गुणों को ग्रहण और ईश्वर की प्रार्थना करके अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर परमेश्वर की प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं वे ही अविद्या आदि दुष्ट गुणों की निवृत्ति से शत्रुओं को जीतकर तथा अधिक अवस्था वाले और विद्वान होकर सब मनुष्यों को सुख उत्पन्न करके सदा आनंद में रहते हैं इससे इस दशम सूक्त की संगत नवम सूक्त के साथ जाननी चाहिए यह दशम सूक्त और 20वां वर्ग पूरा हुआ अब 11वें सूक्त का आरंभ किया जाता है तथा पहले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर वा विजय करने वाले पुरुष का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है सब वेदमाड़ी परम ऐश्वर्य युक्त सब में रहने सब जगह रमण करने सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सज्जनों को विजय देने वाले परमेश्वर और धर्म वा बल से दुष्ट मनुष्यों को जीतने तथा धर्मात्मा वा सज्जन पुरुषों की रक्षा करने वाले मनुष्य का प्रकाश करती है इस प्रकार परमेश्वर वेद वाणी से सब मनुष्यों को आज्ञा देता है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पालने व अपने धर्मानुष्ठान से परमात्मा तथा शूरवीर आदि मनुष्यों में मित्र भाव अर्थात प्रीति रखते हैं वे बल वाले होकर किसी मनुष्य से पराजय व भय को प्राप्त कभी नहीं होते भावार्थ इस मंत्र में भी श्लेष अलंकार है जैसे ईश्वर व राजा की तरह संसार में दान और रक्षा निश्चल न्याय युक्त होती है वैसे अन्य मनुष्यों को भी प्रजा के बीच में विद्या और निर्भयता का निरंतर विस्तार करना चाहिए जो ईश्वर न होता तो यह जगत कैसे उत्पन्न होता तथा जो ईश्वर सब पदार्थों को उत्पन्न करके सब मनुष्यों के लिए नहीं देता तो मनुष्य लोग कैसे जी सकते इससे सब कार्यों को उत्पन्न करने और सब सुखों का देने वाला ईश्वर ही है अन्य कोई नहीं यह बात सबको माननी चाहिए फिर अगले मंत्र में इंद्र शब्द से सूर्य और सेनापति के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जैसे ईश्वर का रचा और धारण किया हुआ यह सूर्य लोक अपने वज्र रूपी किरणों से सब मूर्तिमान पदार्थों को अलग-अलग करने तथा बहुत से गुणों का हेतु और अपने आकर्षण रूप गुण से पृथ्वी आदि लोकों का धारण करने वाला है वैसे ही सेनापति को उचित है कि शत्रुओं के बल का छेदन साम दाम और दंड से शत्रुओं को भिन्न-भिन्न करके बहुत उत्तम गुणों को ग्रहण करता हुआ भूमि में अपने राज्य का पालन करे फिर अगले मंत्र में सूर्य के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जैसे सूर्य लोक अपनी किरणों से मेघ के कठिन-कठिन बादलों को छिन्न-भिन्न करके भूमि पर गिराता हुआ जल की वर्षा करता है क्योंकि यह मेघ उसकी किरणों में ही स्थिर रहता तथा इसके चारों ओर आकर्षण अर्थात खींचने के गुणों से पृथ्वी आदि लोक अपनी अपनी कक्षा में उत्तम उत्तम नियम से घूमते हैं इसी से समय के विभाग जो उत्तरायण दक्षिणायन तथा ऋतु मास पक्ष दिन घड़ी पर आदि हो जाते हैं वैसे ही गुण वाला सेनापति होना उचित है अब अगले मंत्र में इंद्र शब्द से शूर वीर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि जैसे मनुष्यों को धार्मिक प्रशंसनीय सभाध्यक्ष वा सेनापति मनुष्यों के अभय दान से निर्भयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुणों को जानते हैं वैसे ही उक्त पुरुष के आश्रय से अच्छी प्रकार जानकर उनको प्रसिद्ध करना चाहिए तथा दुखों के निवारण से सब सुखों के लिए परस्पर विचार भी करना चाहिए फिर अगले मंत्र में सूर्य के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ बुद्धिमान मनुष्यों को ईश्वर आज्ञा देता है कि साम दाम दंड और भेद की युक्ति से दुष्ट और शत्रु जनों की निवृत्ति करके विद्या और चक्रवर्ती राज्य की यथावत उन्नति करनी चाहिए तथा जैसे इस संसार में कपटी छली और दुष्ट पुरुष बुद्धि को प्राप्त न हो वैसा उपाय निरंतर करना चाहिए अगले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जिस दयालु ईश्वर ने प्राणियों के सुख के लिए जगत में अनेक उत्तम उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से उत्पन्न करके जीवों को दिए हैं उसी ब्रह्म के स्तुति विधायक सब धन्यवाद होते हैं इसलिए सब मनुष्यों को उसी का आश्रय लेना चाहिए इस सुक्त में शब्द से ईश्वर की स्तुति निर्भयता संपादन सूर्य लोक के कार्य शूर वीर के गुणों का वर्णन दुष्ट शत्रुओं का निवारण प्रजा की रक्षा तथा ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से कारण के द्वारा जगत की उत्पत्ति आदि के विधान से इस 11वें सुक्त की संगति दशमी सुक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिए यह प्रथम मंडल में तीसरा अनुवाद 11वां सुक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ चतुर्थो नुवाकः अब 12वे सूक्त के प्रथम मंत्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि यह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष से विद्वानों ने जिसके गुण प्रसिद्ध किए हैं तथा पदार्थों को ऊपर नीचे पहुंचाने से दूत स्वभाव तथा शिल्प विद्या से जो कला यंत्र बनते हैं उनके चलाने में हेतु और विमान आदि यानों में वेग आदि क्रियाओं को देने वाला भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सब सज्जनों के उपकार के लिए निरंतर ग्रहण करना चाहिए जिससे सब उत्तम उत्तम सुख हों अब अगले मंत्र में दो प्रकार के अग्नि का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत में लुक्तोपमा अलंकार है और पिछले मंत से वृड़ीमहे इस पद की अनुवृत्ति आती है ईश्वर सब मनुष्यों के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों तुम लोगों को विद्युत अर्थात बिजली रूप तथा प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि से कला कौशल आदि सिद्ध करके इस तो सुख सदैव भोगने और भुगवानी चाहिए अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है हे मनुष्यों जिस प्रत्यक्ष अग्नि में सुगंधि आदि गुण युक्त पदार्थों का होम किया करते हैं जो उन पदार्थों के साथ अंतरिक्ष में ठहरने वाले वायु और मेघ के जल को शुद्ध करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है इस कारण हम लोगों को इस अग्नि के गुणों की खोज करना चाहिए यह ईश्वर की आज्ञा सबको माननीय योग्य है अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों यह अग्नि तुम्हारा दूत है क्योंकि हवन किए हुए परमाणु रूप पदार्थ को अंतरिक्ष में पहुंचाता और उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति का हेतु है इससे सब मनुष्यों को अग्नि के जो जो प्रसिद्ध गुण हैं उनको संसार में अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अवश्य प्रकाशित करना चाहिए उक्त अग्नि फिर भी क्या करता है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है भावार्थ जो अग्नि इस प्रकार सुगंध्याद गुणों वाले पदार्थों से संयुक्त होकर सब दुर्गंध आदि दोषों का निवारण करके सबके लिए सुखदायक होता है वह अच्छे प्रकार काम में लाना चाहिए ईश्वर का यह वचन सब मनुष्यों को मानना उचित है वह अग्नि कैसे प्रकाशित होता और किस प्रकार का है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है भावार्थ जो यह सब पदार्थों में मिला हुआ विद्युत रूप अग्नि कहलाता है उसी से प्रत्यक्ष यह सूर्य लोक और भौतिक अग्नि प्रकाशित होते हैं और फिर जिसमें छिपे हुए विद्युत रूप हो के रहते हैं जो इनके गुण और विद्या को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करें तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध होकर उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है यह जगदीश्वर का वचन है